पुडेरी पुडेरी पुडेरी पुडेरी पुडेरी पुडेरी पुडेरी आवाज़ पुडेरी आवाज़ पुडेरी पुडेरी सौ रेडियो पुडेरी आवाज़ 107.8 एम खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुंदर रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शाम के मस्ती इस कार्यक्रम में और आज गुड़ी पाड़वा है आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएँ और हमारे बीच में बहुत सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं स्टूडियो में और वो आपके बीच में अपने गानों के साथ परफॉर्म करने वाले हैं और बीच में मेरी बातचीत हो गई थी नितिन एंड मनीष देशपांडे से तो मुझे लगा कि उनसे फिर बातें हो जाए और फिर आपसे रूबरू कराऊं क्योंकि उस दिन जब आए थे कुछ ऐसे ही फंक्शन में आए थे तरंग सिंगिंग कॉम्पिटिशन में तो उनको मैंने फिर से बुलाया एज़ ए जज करके फिर उन्हें जाना भी था तो बड़ा ही एक अच्छा जो है छोटी मुलाकात रही लेकिन बहुत यादगार मुलाकात फिर हम लोग जुड़े आगे और अभी फिर आज गुडी है है तो तो तो उनका मैसेज आया तो मैंने कहा जरूर आपका वेलकम दोनों का धन्यवाद सर <laughs> तो नितिन जी कैसे फील कर रहे हैं आप बहुत ही बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पर जहां पर आपकी आवाज सुनते आपकी, आपकी आवाज बहुत ही मधुर है अच्छा? <laughs> शुक्रिया, शुक्रिया, बहुती शुक्रिया, बहुती शुक्रिया। बहुती मीठी मीठी बातें रेडियो जॉकी का काम ही है कि भाई मीठी मीठी बातें करके अपने रेडियो सेट पे लोगों को जोड़ के रखना है, है।, है और मनीषा जी आप कैसे हैं व्यस्त और मस्त हूँ मैं अच्छा तो, तो चलिए मैं, मैं मैं कहना चाहता था कि मीठी मीठी बातें कर कर आपको डायबिटीज नहीं, तो नहीं हो गया जी जी जी अब बहुत ही अच्छा जो है एक फील आ रहा है कि कई बार हम लोग जब आर्टिस्ट से जुड़ते हैं तो उनके भी बहुत सारे भावनाएं है रहती हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग एक बड़े मंच पे लोगों के बीच में आए तो रेडियो पुनीरी आवाज़ एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है जिस पर हम सभी लोग जो हैं अच्छे अच्छे कलाकारों को यहाँ पर मंच देने का पूरा हमारा प्रबंध है और जो भी चाहे कलाकार अपनी जो गाने का है टॉक करने का है या कुछ बताने का है कुछ मैसेज देने का है तो उसका पूरा वेलकम करते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें समय दे और उनका पूरा जो है उपयोग हो और वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचा दे बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि पहला गाना जो है आप हम चाहेंगे कि आप किस कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं सर से सर के सर के चुनरिया लाज भरी आखियों से सिलसिला <laughs> फिल्म का गाना ही जी है। जी बहुत ही खूबसूरत गाना है ये और मैं चाहूँगा कि मनीषा जी आप अगर सुनाते हैं तो हमारे श्रोता भी बहुत ही अच्छी तरह से इस गाने को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और ये गीत हम लोग सुनेंगे अभी मनीषा जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शाम के मस्ती कार्यक्रम में और ये अगला जो है पहला परफॉर्मेंस आज का ए शाम के मस्ती में तो मनीषा जी के लिए ये चंद तालिया तो मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप पूरी अपने परफॉर्मेंस को एक अच्छी आगाज के साथ शुरू कीजिए ज़रूर ज़रूर <laughs> क्यों नहीं? <laughs> तो ये मंच आपका है और ये हमारे श्रोता आपके लिए तैयार बैठे हैं आपकी आवाज को सुनने के लिए आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज वन जीरो पर खुश रहो खुशिया में नििया नि में सपने सपनों में साजन जब से बसा बहारे आई जीवन में नई हलचल है तन मन में एक रूप बसा है अखियों में हो से, से, से, से, ते, ते, कुछ ऐसा लगता है खबर है लंबा सफर जिंदगी है डर लग रहा है क्या जाने क्या हो दिल मैंने जब से दी उड़ी है नींदे आँखों से तेरी ऐसी ही बातों से बदनाम हुई हूँ सखियों में हूँ सजा पे एक फूल खिला तेरे लिए सारी दुनिया सारा गुलशन हमारा दिल का सहारा बाहें तेरी खुशी से हरी भरी होगी ये दुनिया तेरी मेरी होगी एक फोन किलेगा बगियों में हो मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा परफॉर्मेंस आपने सुनाया और बहुत ही मज़ा आ गया हमें सुनकर और हमारे सभी श्रोताओं को भी उतनी ही खुशी मिल रही होगी चलिए एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारी दुआएं आपको और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको और अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ और ये भी हमारे नितिन एंड मनीषा देशपांडे ड्विट गाएंगे है ना क्योंकि ड्ट गाने में एक अलग ही मज़ा है सुनने में एक और बहुत ही अच्छा लगता है और मैं चाहूंगा कि जो डिविड गाना है अब कौन सा आप दोनों परफॉर्म करने वाले हैं पल पल हर पल मुन्ना भाई बेस का गाना है बी तो बेस का गाना है।, प्यारा गाना है जी जी बहुत ही खूबसूरत गाना है और आशा करता हूं हम सभी लोगों को ये गाना सुनने के साथ साथ जो फिल्म का नाम आपने बताया उससे कहीं <laughs> ना कहीं एक सोशल जो एस्पेक्ट है और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो है उसमें बताई गई थी और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन फिर भी चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें होती हैं तो लोग उसे पसंद भी करते हैं चाहे वो किसी भी तरह से बताए हो किसी भी एंगल से वो चीज़ें हमारे बीच में आई हो मनोरंजन के साथ साथ मैसेज उस फिल्म मैसेज, में मिलता है।, है तो वो चीज़ें हम सभी को रखना है और हमारे आज के परिवेश में या पहले के परिवेश को अगर हम लोग देखते हैं या पचास साल या सौ साल पीछे चले जाते हैं तो उस समय की संस्कृति उस समय के लोग उस समय की भाषा उस समय की नीति बहुत ही अलग थी और आज उन चीज़ों में कहीं ना कहीं अंतर हमारे अंतर आते जाता है समय के साथ साथ चीज़ें बदल जाती है लोग बदल जाते हैं सोच बदल जाती है तो आज वही चीज़ है कि हमारे बीच में वो सारी चीजें हम देख रहे हैं अतीत को देख रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पीछे छूट गया अच्छा चीज़ है वो चीज़ों को हमें फिर से अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है संजोए रखने की जरूरत है संस्कृति को सभ्यता को अच्छी बातों को बाकी चीज़ें बदल रही हैं तो उसके साथ हमें बदल कर समय के साथ चलना चाहिए लेकिन अच्छी चीज़ों को पीछे ना छोड़े बहुत ही अच्छा लगा आप ये ड्ड गाना गाने वाले हैं तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप दोनों का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 ओ हम सफर लगता है डर, रात कटे ना कभी हो सहे इस पल में सिम दे भी हो सह तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे के जैसे घर तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे के जैसे खूब सूरत घर तू जो है साथ तो ये अंबर लगे के जैसे साया हो सर पर तेरे कंधे पे रख कर सर यू कट जाए न सारी उम्र पल पल पल पल हर पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल हर पल हा हा लला ला ला ला ला लला क्या हो किस को खब लगता है डर लगता है डे इस पल में सिमटे उमर रात कटे ना कभी हो सह अच्छा बताओ टूटा यह कैसा कहर तुमको पाकर खोने कह प्यार का ढाई आखर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 नमस्कार बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया पल पल दिल के <laughs> पल पल पल पल पल। <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का बहुत ही अच्छा आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे श्रोता खड़े होकर जो है जुम रहे होंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं शाम की मस्ती इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और आज गुड़ी पाड़वा है तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग किसी उत्सव को फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो सवेरे से लेकर शाम तक हम एक एनर्जी के साथ जीते हैं और उसके पहले भी हमें वो एनर्जी मिलती है कि हमें उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना है ऐसा करना है वो करना है ये करना है तो इसी तरह से हमारे जीवन में अगर हम रोज को हर दिन को एक नया दिन मुझे ईश्वर के तरफ से गिफ्ट मिला है और उस दिन को मैं सेलिब्रेट करूँ ये अपने आप से अगर हम सोच लें तो इस एनर्जी को हम पूरे ही जीवन भर बना के रख सकते हैं लेकिन इसके लिए पर्सनल काम करना पड़ेगा तो ये एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज मुझे लगता है आप तक पहुंची होगी तो अपने दिल पे रखिए और इसके ऊपर काम कीजिए ऐसा मैं कहना चाहूँगा तो फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा हमारे बीच में दो कलाकार हैं और तीसरा कलाकार हमारे बीच में अभिमन्यू भी हैं उन्हें भी हम सुनेंगे शाम की मस्ती में अब बहुत ही खुशनुमा माहौल बन गया है और आप इस मस्ती में डूबते जा रहे हैं मस्ती के अंदर अब डूबते डूबते एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलना चाहूँगा और फिर से मैं आप सभी को सोलो परफॉर्मेंस के लिए नितिन देशपांडे को बुलाना चाहूंगा नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि एक सोलो परफॉर्मेंस फिर से हो जाए जरूर जरूर जी जी बताइए फिर से फिर से वही किशोर कुमार वाला गाना अच्छा आ, किशोर दाह क्या आप आ, लगते हैं बहुत फैन है किशोर किशोर दाह के नहीं मोहम्मद रफी जी के फैन है अच्छा अच्छा खास तौर पर जो गाने अमिताभ बच्चन पे फिल्माए गए हैं वो गाने आप ज़्यादा गुनगुनाते हैं बहुत, बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। <laughs> तो चलिए अब हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत परफॉर्म करने वाले हैं हमें तुमसे प्यार कितना हमें तुमसे प्यार कितना ये गाना राजेश खन्ना जी पर पिक्चराइज किया गया वो गाना हुआ है और किशोर कुमार जी ने गाया हुआ <laughs> तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ जी जी बहुत ही प्यारा सा गीत है सोलो परफॉर्मेंस किशोर झा का आप सुनाने जा रहे हैं और हमें तुमसे प्यार <laughs> <laughs> <laughs> चलिए नितिन जी के लिए ये चंद तालियां आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम खुश रहो खुशियां बांटो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 जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार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 जतन करते हैं तुम्हें क्या पता ये दिल बेतरार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते गई जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार नितिन जी धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया और बहुत ही अच्छा सुनाया आपने धन्यवार और धन्यवार हमारे सभी श्रोताओं को भी लग रहा होगा कि आज का जो समय है शाम की मस्ती का जो कुमार है वो बढ़ते जा रहे हैं मस्ती में लोग डूबते जा रहे हैं और जो गानों का जो चैन है वो भी बहुत ही खूबसूरत था बहुत ही सिलेक्टेड बहुत ही प्यारे गीत आपने हमारे सभी श्रोताओं को सुनाया थैंक यू सो मच चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभी को मैं बुलाना चाहूँगा एक गीत उनका भी हो जाए आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ वन पॉइंट FM, खुश रहो खुशियां बाटो पुडेरी पुडेरी पुडेरी आवाज़ पुडेरी पुडेरी पुडेरी आवाज़ रेडियो पुडेरी आवाज़ 107.8 एम खुश रहो खुशियां बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनी आवाज़ 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे पास तीन दिग्गज कलाकार हैं नितिन देशपांडे मनीषा देशपांडे और हमारे बीच अभिमन्यु भी हैं जो बहुत दूर से आए हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि अभिमन्यु आप अपने बारे में कुछ बातें बताइए कहाँ से आप आए हैं और क्या करते हैं सर मैं बुल्ढाना ज़िले का रहने वाला हूँ जलगाँव जाम उदहसल है और एक छोटा सा गाँव है हमारा खंड भी वहाँ पर रहता और खेती करता कर हूँ मजदूरी करता हूँ क्या बात है क्या बात है और इसके साथ गाने का शौक कब से है ये तो जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में था जिला परिषद के तो हमारे जो क्लास टीचर थे वो तो क्लास टीचर वो देशभक्ति पर जो गीत रहते हैं वो गीत मुझसे गवाते थे <laughs> जो पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी को प्रभात फिरी निकलती है गाँव में से तब वो मैं गाने गाता था क्या बात है क्या बात है चलिए अभी अभिमन्यू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि पहला एक गीत कौन सा आप परफॉर्म करना चाहते हैं जी मैं दुनिया में कितना गम है क्या बात है दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है कोई किसी को रोता है कोई किसी को रोता है कोई किसी को रोता है कोई किसी को रोता है घर घर में ये मातम है मेरा गम कितना कम है लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है अभिमन्यु जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने गुनगुनाया है आशा करता हूँ हमारे नितिन जी को और जी को बहुत ही बहुत ही अच्छा, है अच्छा गाना है एक्चुअली इस गाने के बारे में ऐसा है कि ये गाना अनवर जी ने गाया हुआ गाना है गीत जो है वो अनवर जी ने गाया और अनवर जी का की आवाज जो थी वो काफी मोहम्मद रफी साहब से मिलती जुलती थी काफी यानी बहुत ही काफी जी जी। उसके बाद में अनवर जी आगे ना बढ़ सके उसकी पता नहीं वजह क्या है क्योंकि लेकिन आवाज़ जी की बहुत ही मीठी थी बहुत ही मीठी और बहुत अर्थपूर्ण है जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज है इसमें मनीषा जी जैसे आपने याद कराया है और हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि इतना प्यारा मैसेज इसमें जुड़ा हुआ है मेरा गम कितना कम है जब मैंने लोगों का गम देखा तो दुनिया में कितना गम है जब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे तो अपना गम अपने आप ही खत्म हो जाएगा और हम लगता है कि हम लोग अपने गम को भूल लोगों के गम को कम करने के पीछे लग जाएंगे मसिया भरने का प्रयास हमारा हो जाएगा तो चलिए दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत हमारे अभिमन्यु जी ने सुनाया है पुड़ेरी पुड़ेरी पुड़ेरी रेडियो पुड़ेरी पुड़ेरी पुड़ेरी सौ रेडियो पुड़ेरी आवाज़ 107.8 एम खुश रहो खुशियाँ बांटो मनीषा जी का तो सिंगल सोलो हो गया लेकिन मैं चाहूँगा कि नितिन जी आप सोलो कौन सा परफॉर्म करने वाले हैं जी मैं तो वो साथी रे गाना जो है अमिताभ बच्चन पर जो फिल्म है, <laughs> है बहुत ही प्यारा गाना है और उसमें जो आवाज किशोर कुमार की है <laughs> उस आवाज के बारे में तो क्या कहने सही बात है सही बात और उसमें अभिनय अमिताभ बच्चन जी ने जो अभिनय किया है वो भी कमाल का बहुत कमाल का है बहुत कमाल एक जगह पर खड़े होकर उन्होंने जो गाना गाया है उसमें एक्सप्रेशन जो चीज है वो बहुत बढ़िया बहुत ही कमाल तो मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी उस फिल्म को अगर याद कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और फिल्म में सारे ही कलाकारों का जो रोल था वो बहुत ही स्पेशल था।, था और उसमें अमजद खान का जो रोल है अमिताभ बच्चन का या विनोद खन्ना का, का है या राखी का है या रेखा का है, बहुत ही है, बहुत ही है। सभी लोग आ, जो है मिला के और उसमें एक और जो एक चीज़ जो है हमें कहीं ना कहीं एक सोच में डुबा देती है उसमें कादर खान का भी रोल है सही सही वो एक फकीर का रोल अदा करता कर है।, है और उसमें मैसेज बहुत देता है कि जीवन कोई है। उसका तो खुदा है।, है यारों जो बहुत, बहुत है, गाना बहुत है। गाना मैसेज है। उसमें कोट करने जैसा है दिल पे यानी दिलो दिमाग में रखने जैसा मैसेज है तो नितिन जी बातें तो बहुत होगी लेकिन अब हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि बातों में ना उलझा दे हमें गाना ही सुना दीजिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा <laughs> परफॉर्म करने की कोशिश जी जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि सोलो परफॉर्मेंस मुकद्दर का सिकंदर इस एलबम का वो साथी रहे नितिन देश सुनाएंगे चलिए नितिन देश जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है ला ला ला ला ला। ला ला ला। तेरे बिना भी, भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या जीना साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भी, भी क्या जीना फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में फूलों में गलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीना तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या जीना धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है प्यार ये टूटे ना प्यार ये टूटे ना तू मुझसे रूठे ना साथ ये छूटे कभी ना तेरे बिना भी, भी क्या जीना ओ साथी रहे ना भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या झ बिन जोगन मेरी रात तुझ बिन मेरे दिन बन जा मेरा जीवन जलती ध्रू मुझे मुझे मेरे सपने सारे तेरे बिना मेरी तेरे बिना मेरी मेरे बिना तेरी जिंदगी ना तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भिका जीना नमस्कार बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं के हाथ भी ऊपर उठ के ताली बजा रहे होंगे ये चंद तालिया आपके लिए खास <laughs> आप सुना हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ 1.07.8 एफएम पर जी हाँ खुश रहो खुश या बाँटो और इस खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं फिर से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा एक युगल गीत के साथ यानि ड्वीट गाएंगे हमारे दोनों जो कलाकार हमारे बीच में हैं मनीषा एंड नितिन देश तो चलिए आप कौन सा ड्वीट आप सुनाने वाले हैं जाने मन जाने मन तेरे दो नयन क्या बात है क्या बात है मेरा <laughs> एक बहुत ही पसंदीदा गाना है ये बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत ही हाँ। मेलोडियस है यशुदास जी जब भी कोई गीत गाता है तो ऐसा लगता है कि उसमें चीनी बढ़िया ढंग से घोल के और वो भी उसको डिजाइनिंग में सच एक सिर्फ ऐसे ही दे देना और उसको थोड़ा सा शरबत के साथ मिला दे देना उस तरह से वो जो गाते हैं तब उसकी जो रौनक है उसकी जो खुशी है वो बहुत ही अच्छा लगता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए आप दोनों का फिर से एक बार स्वागत है शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में और हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक बीट जी हां जाम जाने, मन जाने मन इस गाने को हम लोग सुनेंगे तो साथियों तैयार हो जाइए <laughs> <laughs> आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बांटो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 होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन दिल दिल ऐसी मिलने दे हाँ? अभी तो हुई है यारी अभी ऐसी बेकरार दिल तो जरा ढलने दिलों दे। दे की पूरी ऐसी क्या है मजबूरी ऐसी दिल दिल मिलने दे हाँ? अभी तो हुई है यारी अभी ऐसी बेकरार दिल तो जरा ढलने दे यही सुनते समझते गुजर जाए जाने कितने भी सावन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 चल मेरे मारे आगे पीछे फिर समझू मैं तेरे राधे दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे संग संग चल मेरे मारे आगे पीछे फिर समझू मैं तेरे राधे दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे लेके जाए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। तुम्हें न कभी जरा बदला दो हमें कब तक हम पर सेंगे ऐसे घबराओ नहीं कभी न कभी तो कहीं बादल ये बरसेंगे। से कभी न तुम्हें जरा बदला दो हमें कब तक हम पर सेंगे ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन जाने मन जाने मन मनयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चो नहीं पदल तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ तो चलिए फिर से आपको ले चलता हूं मैं हमारे बहुत ही प्यारे कलाकार बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हमारे बीच में आज हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आशा करता हूं आप सभी को भी बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए थैंक यू सो मच हम मनीषा जी एंड नितिन जी थैंक यू थैंक यू सभी को Thank जोड़ना चाहूँगा अभिमन्यू के साथ मैं अभिमन्यू अब कौन सा गीत आपके पास है एक अंधेरा लाख सितारे एक अंधेरा लाख सितारे एक निराशा लाख सहारे सबसे बड़ी सौगात है जीवन नादा है जो जीवन सहारे एक अंधेरा लाख सितारे दुनिया की ये बगिया ऐसी जितने कांटे फूल ब्यूतने दुनिया की ये बगिया ऐसी जितने कांटे फूल भी उतने दामन में खुद आ जाएंगे जिनकी तरफ तू हाथ पसारे एक अंधेरा लाख सितारे बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना बीते हुए कल की खातिर तू आधे वाला कल मत खोना जाने कौन कहा से आकर राह तेरी फिर से संवार एक अंधेरा लाख सीता दुख से अगर पह न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ दुख से अगर पह न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशिया तूफान तो से लड़ कर ही तो लगते हैं साहिल कितने प्यारे एक अंधेरा लाख सितारे सबसे बड़ी सौगा है जीवन नादा है जो जीवन सहारे क्या बात है क्या बात है बहुत ही सुंदर बहुत बढ़िया और आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को यह गीत सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और अभिमन्यू जी ने बहुत ही दिल से परफॉर्म किया है तो थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी आपका शुक्रिया, शुक्रिया। आप सुना है रेडियो पुनी आवाज़ 107.8 जीरो पर जहां शाम के मस्ती में आप जो है डूबते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको जो है एक आलोक में यानी एक दूसरी दुनिया में आप पहुंचते जा रहे होंगे क्योंकि इतने प्यारे गीत जिसमें मैसेज समाया हुआ है और वो हमें जीने के लिए प्रेरित करता है ये गीत हमें जो है, जो है आ, मोटिवेशन देता है हर मुश्किल में भी जीने का एक सहारा है एक रास्ता है जिस पर हमें चलना है चाहे मुश्किलें हज़ार आएँ फिर भी कदम हमें बढ़ाते जाना है <laughs> आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शंस जो है आप सुन रहे हैं आज के इस शो में और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत खुशी मिल रहा है तो चलिए इस खुशी को अपने दिल में दबा के रखिए यानी समा के रखिए और इसे बार बार जब भी आपको मायूसी आ जाए या कभी भी टेंशन आ जाए तो खोल के इस घड़ी को देख लीजिए ताकि आपके चेहरे की मुस्कान बनी रहे आपके चेहरे पे मुस्कान फिर से आ जाए ऐसे शुभकामना के साथ तो चलिए हमारे सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अभिमन्यू जी कैसा फील कर रहे हैं आप जी बहुत मैं पहले पहली पहली बार आया तो घबरा गया था ये नया नया मौका है मेरा क्योंकि गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती तो वैसे ही हम खेतों में गलियों में गाना गाते थे यहाँ ये मेरे दोस्त शेषराव सावले की वजह से मुझे मालूम हुआ यहाँ पे मुझे बुलाया मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्या आपने मुझे मौका दिया है अभिमन्यू जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए आपको सही जगह पे आपने अपने परफॉर्मेंस को सुनाया है और आशा करता तो हूँ हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज़ और आपकी प्रेजेंटेशन को देखकर सुनकर तो आइए फिर से मैं मनीषा एंड नितिन जी से बातें करना चाहूँगा आज के इस परफॉर्मेंस में आज के शो में आपको कैसा फील हो रहा है अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए मनीषा जी जैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी बड़ी हसरत थी कि मैं आपके रेडियो एफ़एम चैनल पे गाऊँ <laughs> तो क्या मन में इच्छा थी कहीं ना कही की परू <laughs> आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है <laughs> जी जी <laughs> आ, थैंक यू मनीषा जी आपकी हसरत पूरी हो रही है और इसी तरह आपका वेलकम है हमेशा जब भी आपको लगे की आपका अपना रेडियो स्टेशन समझ के आइए और गुनगुनाइए नितिन जी ज़रूर ज़रूर धन्यवाद मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है हाँ हा। और मैं आपसे धन्यवाद करना चाहूँगा आपको कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पर गाने का अवसर दिया यहाँ पर और हम भी आपकी शुक्रगुज़ार हैं और हमेशा हम जुड़े रहेंगे आपसे आप और आते रहेंगे यहाँ पर धन्यवाद खुशी आप बात, बात हो। हो। क्या बात है क्या बात है एंड थैंक यू सो मच नितिन जी एंड मनीषा जी एंड अभिमन्यु जी आप तीनों ने आकर इस शाम की मस्ती में एक रौनक चढ़ाई है एक मस्ती बताई है अपने आवाज़ की अपने खूबसूरती की और अपने लहजे की अपने काबिलियत की और मैं चाहूँगा कि आपके ये काबिलियत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जाए और लोगों के दिलों तक आपकी आवाज़ इसी तरह गूंजते रहे और वो उसमें समाते रहे ऐसी शुभकामना करते हैं और हमारे श्रोताओं की ओर से आप तीनों को फिर से एक बार बहुत सारी बदायों के साथ ये चंद तालियाँ और चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत अगले शनिवार को फिर मिलूंगा इसी तरह शाम के मस्ती कार्यक्रम को लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो आवाज के साथ फिर से एक बार आप सभी को गुड़ी पाड़ की ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं खुश रहो खुश या बांटो आनंदी रहा आनंद लुटा चंदना चा शोभे सोनिया करा साखरे गाठी आनी कड़ो लिंबा तुरा मंगल में गुड़ी लिया भरजरी करा हिंदू वर्ष अर्थात चैत्र शुद्ध प्रतिपदा गुड़ी आपनास सुखाचे उत्तम आर्थिक शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य रेडियो आवाज, एक एफएम आनंदी रहा आनंद लुटा आज वर ग